कराबाद के गांव में रितेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस विषय में फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं? अरे उसमें क्या है? पकोड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकोड़ी का व्यापार? हाँ बेटा हमारे गांव में जलेबियों का, समोसे का, अचार का, पापड़ का ऐसे बहुत व्यापार है। तो तुम्हें कुछ अलग व्यापार करना होग गांव में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे, तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकोड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकोड़ी नहीं बनाएंगे। तो फिर? हम सादा पकोड़ी में साथ साथ चिकन पकोड़ी, फिश पकोड़ी, बिर्ची पकोड़ी, आलू पकोड़ी, प्याज के पकोड़ी, अंडे के पकोड अलग-अलग तरह के पकोड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे। परंतु मुझे इतने प्रकार के पकोड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे। और इसके लिए तुम्हारे माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर ऋतेश के पिताजी ऋतेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकोड़ी को बनाने के सामग्री ऋतेश खरीदके रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को दो हिस्सों में काट रहे होते हैं और ऋतेश की माँ पकोड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को छेऔलग अलग, अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, पांचवें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक-एक करके उन सारे अलग तरह के पकोड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकोड़ी का स्वाद देखता है, तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकोड़ी के व्यापार को द्रोन्नश्चर से शुरू करता है। ऐसे शुरुआत रितेश की जीत की कहानी। पंद्रह साल बाद वही पकोड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के बताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं। पर रितेश कभी उनको इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश के दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से ना कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए तीन हजार रुपयों की जरूरत है। थोड़ा मदद करो ना � पर बेटा कल ही तो तुमने बहु को बताया था कि हर रोज तुम्हें तीस हजार मिलते हैं आप पहले यहाँ से चलिए कह रहा हूँ ना पैसे नहीं हैं और घर चले जाते हैं घर पहुँचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रतेश के पास गया था पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं क्या तीन हजार के ल व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना? शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहु ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है। हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं हैं। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दो माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा, तो कहता था कि तीर्थयात्रा पे गए हैं। रितेश को पकोड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकोड़ी के विधि सिखाके काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकोड़ी मिर्ची पकोड़े पांच रुपए के दस पीस, प्याज के पकोड़े आठ रुपए के दस पीस, आलू के पकोड़े दस रुपए के दस पीस, अंडे के पकोड़े पंद्रह रुपए के दस पीस, चिकन के पकोड़े बीस रुपए के दस पीस और मछली के पकोड़े पच्चीस रुपए के दस पीस। पकोड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे। जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी। और उनके बच्चों के साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रखके वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पढ़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही रतेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बढ़ा कर पाया और अपने बीवी को उसकी शौंक से दूर नहीं रख पाया। अब रतेश के साथ प्यार से दो बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय मैं उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ! प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्क दर्ज करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में � ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है आप ऐसे कैसे ये सब मेरा ही गलती है पिताजी मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ रितेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकोड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश र माता-पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है परिवार का प्यार और देखपाल से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है एक बार मंजुलपुर नामक गांव में दो भाई सुनील और सुधीर रहते थे बड़ा भाई होशियार मगर घमंडी था और छोटा भाई सुधीर बहुत दयालु था और लोगों से बहुत नरम दिल से पेश आता था। रोज सुबह सुबह सुनील अपने काम पर निकल जाता, चार बोरी नारियल खरीदता और गांव के बाजार में बेचाता। इस तरह वें पैसा कमाता था और अपने परिवार का खड़ चुठाता था। लेकिन सुधीर अपने बेटे को तैयार करने और उसे स्कूल भेजने के अलावा कुछ नहीं करता था। घर वापस आने के बाद वह फिर से घर से संबंधित कुछ काम करने के लिए जाता, वह सब कुछ वैसे ही करता जैसे उसकी पत्नी कहती। घर वापस आने के बाद वह दोपहर का खाना खाता और कुछ देर आराम करता था। लेकिन लीला जो उसकी पत्नी थी, अपने घर के कामों को पूरा करने के बाद सिलाई का काम करती थी और थोड़ा पै उस पैसे से वे दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से सुनील एक नारियल बेचने का व्यवसाय चला रहा था और सुधीर कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन सुनील अपने भाई के पास आया और बोला, अरे भाई आप शादीशुदा हैं आपके बच्चे भी हैं कोई काम किए बिना घर बैठने से काम नहीं चलता। ओ हाँ अब आप तो कुछ जानते ही नहीं तो क्या करेंगे आपको पता ही नहीं कि काम कैसे करना है हाहाहा सुनील सुधीर को सुझाव देने के बजाय हर समय उसे चढ़ाता था सुनील की यह बात लीला को पसंद नहीं आती थी हे भगवान इसे तो और कुछ काम ही नहीं है ये तो भस सुधीर को चढ़ाता रहता है इस काम मुँह बंद करने के लिए सुधीर को कुछ काम करना शुरू करना होगा। ये तो और भी लोगों के पास जाके ये सब बातें करेगा। और बाकी सब लोग भी सुधीर को चढ़ाने लग जाएंगे। इन सब बातों से परेशान। एक दिन जब वह अपने विचारों में खोई हुई मंदिर से अपने घर वापस आ रही थी, रास्ते में अचानक एक संत � अपने पति की चिंता मत करो और तुरंत लीला उनके पास चली गई। संत ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उसके हाथों में एक छेद वाला करछुल दिखाई दिया। यह करछुलों और अपने पति को दे दो। इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब वह इसे ले रही थी, तो उसके मन में एक सवाल आया। स्वामीजी, इस करछुल के साथ मेरे पति क्या कर सकते हैं? बेटी, भाग ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। पस इतना कहकर संत लीला को घर भेज देते हैं। लीला ने यह सोचना बंद नहीं किया कि करछुल उसके पति के लिए कैसे उपयोगी होगा। सुधीर ने अपनी पत्नी के हाथों में करछुल को देखा और उसे लेने और देखने के लिए लीला, तुमने क्या खरीदा है? एक कर्चुल? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। यह कर्चुल कोई साधारण नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे भाग्य को बदल सकता है। इसके अलावा, यह कर्चुल तभी काम आएगा जब इसका उपयोग आप खुद करेंगे। तभी ये हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। हमारे गांव के संत ने यह बात स्वयं मुझे बताई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कर्चुल एक जादुई चीज है। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि वह जादुई है या नहीं। लेकिन ये कैसे उपयोगी बनेगा, ये हमारे पर निर्भर है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। चलो इस कर्चुल को किसी तरीके से आजमाते हाँ, ये ठीक है, अच्छा विचार है। चलो करते हैं। तो इस तरह से सुधीर कर्चुल को पकड़ता है। लीला विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए हर चीज को कम से कम मात्रा में तैयार रखती थी, जिसे कर्चुल के साथ परोसा जा सके। सबसे पहले उसने समोसे को तलने के लिए गरम तेल में डाला। सुधीर ने समोसे को तलने के लिए करछुल का इस्तेमाल किया और उसे तेल से बाहर निकाला। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मिर्च उठाई और तेल में डालकर उसे तलने दिया। इस बार भी सब कुछ वैसा ही था हमेशा की तरह। तीसरी बार जब वह जलेबी बना रहे थे और तलने के लिए उन्होंने करछुल का इस्तेमाल हालांकि शुरू में तो बस चार ही जलेबी थी, लेकिन अचानक सैकड़ों जलेबियाँ तेल से बाहर निकलना शुरू हो गई। सुधीर और लीला दोनों इसे देखकर आज चरित्र चकित हो गए और उन्हें तब उस करछुल की शक्ति का एहसास हुआ। अरे लीला, मैं ऐसा करना जारी नहीं रख सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे बापरे, बस एक नजर डालो। और सुधीर ने घर की ओर देखा, तो वहाँ सैकड़ों जलेबियाँ थीं। सुधीर तो उन सब को देखकर हैरान ही रह गया। अरे लीला, हम इसे कैसे खा सकते हैं ही भगवान आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इन सभी जलेबियों को हम खा सकते हैं मुझे लगता है हमें एक काम करना चाहिए हम इन सब जलेबियों को गांव में जाकर बेच सकते हैं अगर हम इने बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा भी मिलेगा उस पैसे से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं अब समझ लेकिन अगर हम इस जलेबी को गांव में बेचना चाहते हैं, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी गांव के लोग इसे खरीदेंगे। जैसा कि सुधीर ने कहा, उन्होंने जलेबी का स्वाद चखा। उन्होंने तुरंत तय किया और पहिया गाड़ी में गर्म जलेबी की व्यवस्था की और उन्हें बेचने के लिए गांव के ब जलेबी ले लो, ताज़ा ताज़ा, गरम गरम जलेबी। इस तरह वे गांव में चले गए। जलेबी की सुगंध ने ग्रामीणों को उनसे जलेबी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय सुनील अपने रास्ते पर लोगों के एक समूह को देखकर सोचने लगा। अरे यह सब क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वाव वाव, यही सही जगह है। मेरे नारियल को बेचने के लिए। उसने ऐसा सोचा और वहाँ चला गया। जैसे-जैसे वह करीब गया, उसने ख अरे ये लोग कैसे इस जलेबी को बेच पा रहे हैं? वे जलेबी बनाने का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? इतनी सारी जलेबियाँ इन्होंने कैसे बनाई? अरे ये तो संभव नहीं है। ये कुछ तो अजीब है। मुझे जांच करनी चाहिए। जब वह ऐसा सोच रहा था, एक ग्रामीण जो सुनील को पार कर रहा था, बोला। अरे सुनील, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने भाई से सीखो। वह तुम्हारी तरह सभी लोगों को बेस्वाद नारियल पानी और इतना महंगा बेचकर दो का नहीं दे रहा है। वह जलेबी बहुत स्वादिष्ट है और लजीज भी है। ग्रामीणों की टिप्पणियों को सुनकर और अपने भाई सुधीर की सफलता को देखकर सुनील को � इस तरह अपमानित होने के बाद सुनील सुधीर और लीला का पीछा करने लगा जब तक कि वे घर वापस नहीं आ गए सुनील खिड़की के पीछे कहीं छिपा हुआ था और अपने भाई और लीला को सुनने लगा देखो लीला हमने इतनी कमाई की क्या आज रात हमारे लिए ये सारे पैसे गिनना संभव है अरे हाँ चलिए एक साथ गिनती शुरू करत तो इस तरह से वे दोनों गिनती पूरी कर लेते हैं और उन्हें ये बात अविश्वासनीय लगती है कि उन्होंने एक दिन में आठ हजार रुपए कमाए और वे बहुत खुश थे। लीला, चलो हम इन में से छः हजार रुपए मेरे भाई सुनील को दे देते हैं उसकी मदद हो जाएगी मुझे पता चला कि उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा ह यदि हम इससे देखर उसकी मदद करते हैं, तो इससे उसे एक अच्छे व्यापारी से अच्छे नार्यल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, फिर उसका व्यापसाय अच्छा हो सकता है। और उसका परिवार खुशहाल रह सकता है। क्या कहती हो? जी, ये ठीक नहीं है। वो हमेशा आपको टोपता रहता है और आपको बेकार समझता है। और आपने देखा नहीं, आपको कैसे चुड़ाता है वो? आप क्या भूल गए हैं? हम अब पैसा कमाने में सक्षम हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और फिर सुनील शुरू से ही सुधीर और लीला को सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना किसी दूसरे विचार के वह सीधे अपने भाई सुधीर के पास चला गया और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी। जैसे कि सुधीर ने सुनील की मदद की, इससे सुनील का जीवन आसान हो गया था। और उसने अपना व्यवसाय उचित स्थिति में कर भी लिया था, यहाँ तक कि सुधीर और लीला ने जलेबी बनाना जारी रखा, और उन्हें रोजाना गांव में बेचा और पर्याप्त पैसा कमाया। इसी तरह उनका जीवन बहुत सरल हो गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। बदले में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। एक गांव में प्रेम जीतिवारी नाम का एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था, उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेम जीतिवारी के माँबाप तो नहीं थे, पर एक बहन � ペンキシャディカワネケリーエアアンバイコアチェスパダネケリーエアンバイキャラディン・ラータカシキヤカタタ。プレムジケー、バナイハウェサレパコアンケイサロセ、バチェ、ブレー、ダウケバキサレログ、バダマザレケカヤカタテイ。イスケバジェセ、ウォジズ・ダベのカムカタタウズ・ダベカ・ナマチャウォアン、カマイビ・バギエッディン、プレムジケー、ドストネ、プレムジケー、ペンキシャディケリーエアンケー、アチェスエ プレムジネソチャイエシャディトキシビタラカワニプレギ、チャイウダーレナプレ、パベンキシャディホニチエイエイ、イスリエゴガンケザミンダケパスゲアアウトプルルペレケ、ウスネシャディカワディアプリベンキシャディメ、プレムジネクダプネハトセバディアカナバナヤタ、サレアテティカンカナカケムクトゲアレバ、プレムジトマレハトメトジャドウエア。 खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों के तरफ से रामलाल लाम का एक आदमी आया था। खाना खाके उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेमजी भाई, लंदन में, में मेरा एक रेस्टोरेंट है। क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेमजी भाई को याद आया कि उस プリタンカトビアジバネメニカルジャティーハイコパダニケペセカンパネレケカッチャーネベビディカトネレケトプレムジバイインバトコレケマンカチョッケレジャティーイスターマイネビットネレケーパープレムジバイカアムダニネヒバルタフィレグディンプレムジバイ Udas Batke Upaike バーメソチラヘテウセルンドンセアウエー・ランラーケバティアダイ アレウスネトムジェレストランメカムカネカモカディアタ。ジェバーマイケセブリアイソチカウラムラかセミルチェラアレプリムジーアピストラフアプネトウズデンカハかナキーランドメアップケレストランメコッキノクリムジェデネコタヤーヘアブヒビキヤウノクリムジェデンゲアレバーバリアヘアキラ みんなが言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あなたは何を言うと、あな パラアムセ・ランデンジャイイイ、ウォハチェセペセカマイエイ、アップネプリウダリチュカリジェ、アップネバイコ、アチェセペダイエイ、アグレディメ、ランデンジャネキアップフライティエイ、イスタラ、ウプレムジコサムジャイア、アウスネルランデンジェイア、プレムジー、ランデンメスティティティー、ランディエン、レストランメ、アップラソイエカカムシュークアディア、ウスケクナパカネケティケ カーネケーテリーケーキャネコプレティングケーヴァクトガスプーレストランククシしーブダーホジャタオマンラガケーラジスカネバナタラハアンカスタマークシュ इधर महीने का तंखा मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया और जितने भी पैसे वो कमाता था पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ でも、この6ヶ月カイバーのように、カイバーのように、カイバーのよ m に、カイバーのように、カイバーのように、ラムラーのように、カイバーのように、カイバーのように、カイーのように、カイバーのように、カイバーのように、カイバーのように、に、カイのように、カイバーのように、カイバーのように、カイバうに、カに、カイバー ウステレカ・ Ramlalboh、っ u s e m e k i s i s i f o n b e r Batkarae、とばし ipte Sunnelega、c r u p e h e b e i エセトリナ jatehe、Premjika Hatka Hana Bariahe、Isle Usemejo Tankadetaoruske Pesemilakar, Harmene, Unpesokome, Bachakerekneko Kahata, Naki Iskebareme, Premjike, Haiko, Batanekebareme, a c o Yupai Nikal, Rujawapa's Fonker, Unkin Batoko Sunker, w a 私たちのた前は何を言うか分からない。私たちの名前は何を言うか分からない。何を言うか分からない。何をい。を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何 हे भगवान अब तुम्हारा ही भरोसा है तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवन वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्रीकृष्ण प्रधारे उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प パーハーブクラーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハー फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़के कहाँ चले गए वो सोच में पड़ गया इस तरह अचम्भित होकर वो सोच रहा था वहाँ खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए प्रेम जी ने � もう一度、お客さんに食べて、お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。お酒を飲むことができます。 プレムジークフードストークの時は、それが大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेमजी अगर रामलाल और उसके बेटे की बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फुटस्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतने खुशी-खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता। कि� कालेश्वर नामक एक गांव में कृष्णा वीर प्रसाद नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसने एक पुत्र को जनन दिया। अपने पुत्र के नामकरण के दिन उसको हरी प्रसाद का नाम दिया गया। गांव के सारे संत, ज्योतिषी और धार्मिक साधु, जो इस नामकरण की उत्सव पे आए थे, सब होने ये बोला कि हरी प्रसाद � कृष्णा और उसकी पत्नी इस वरदान को लेकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब बचपन से ही हरी प्रसाद ये सुनते आ रहा था कि उसके कारण परिवार की संपत्ति तिगुना हो जाएगी। तो वो बहुत अमीर बनने के सपने देखते-देखते बड़ा हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह कई ज़मीनों का मालिक बनेगा और भोरी-भोरी पैसे कमाएगा। हरी प्रसाद 21 साल का हो गया जब उसके पिता ने घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी उसपर सौंप दी और उसका विवाह भी करवा दिया। काम की जिम्मेदारी लेने के बाद वह आलसी बन गया। फसल की देखरेख करने के बजाय वह खेत में आराम करता था दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए। इसी तरह दिन बीत गए और अंत में और अपने बेटी को बुलाया। हरीप्रसाद, मुझे लगा तुम उत्तम रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे और घर ग्रहस्थी अच्छे से संभालोगे। मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम मेरा नाम रखोगे, पर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पिताजी, आप सब लोगों ने ही तो कहा था कि मेरे जनन क मैं तो हर रोज समय पे खेत पे भी जाता हूँ। ओह मेरा फोला बेटा, अगर तुम दिल और दिमाग लगा कर काम करोगे तब ही हमारी अच्छी फसल होगीगी ना। अगर तुम केवल खेत पर जा कर कुछ भी नहीं करोगे तो फायदा कहाँ से आएगा? अगर तुम ऐसे ही करते गए तो हमारा पैसा, खाना, धन सब खत्म हो जाएगा। अभी तो जागो मैंने इतने दिन बर्बाद किए, इतनी छोटी सी बात थी और मुझे समझने ही आया, बिना काम किए मैं परिवार की संपत्ति को तीनगुना कैसे कर सकता हूँ? पिताजी, मुझे एक शमा कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा विश्वास करिए। हरी प्रसाद अपने वादे के अनुसार हरी अब रोज़ खेत पर जाकर काम को अच्छे से देखने लगा और सुनिश्चित किया कि मजदूर ठीक से काम कर रहे थे या नहीं। सबसे बेहतरीन फसल लाने के लिए हरी प्रसाद अलग-अलग तरीके सोचने लगा खेती बाड़ी करने के लिए। उसकी पत्नी ने उसको कठोर परिश्रम करते देख उसके लिए भोजन ले जान उसने अपने ससुरजी के सामने भी हरी प्रसाद की बहुत प्रशंसा की। जब पिताजी ने भी ध्यान दिया, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से खेती के लिए बेहतर मशीनों का प्रबंध किया। पर हरी प्रसाद अपने सपने के बारे में नहीं भूल पाया, जो वो बचपन से देख रहा था। उसने देखा कि उसकी अच्छी खासी फसल निकलने लगी। उसको अनाज और बीज के सौ सौ भोरियां निकलने लगी, परंतु हरी प्रसाद संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसका सपना और भी बड़ा था। वह अपने सपने को सच करना चाहता था, परंतु वैसा हो ही नहीं रहा था। हालांकि बाकी के लोग तो बहुत खुश थे। हरी प्रसाद से बात करने गए, पर वो खुशी नहीं था। उसके पिताजी की प्रशंसा भी काफी नहीं थी उसका मन बदलने के लिए हरीप्रसाद बेटा जरा देखो सब कितने खुश हैं पर तुम इतने उदास क्यों हो पिताजी मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ मेरा सपना कुछ अलग था इससे भी बड़ा मैं खुश हो ही नहीं हरीप्रसाद जितना भी हमारे पास है उससे हम सब खुश हैं तुम कुछ ज्याद हमारी फसल बहुत अच्छी है हबी। अपनी उम्मीदें इतना भी मत बढ़ाओ, नहीं तो जो है उसको भी खो दोगे। परंतु हरी प्रसाद वैसा ही रहा। वह और धन कमाने की कोशिश करता गया और दस गुन्ज यादा धनवान भी बन गया। सबको दिख रहा था कि हरी प्रसाद ने अपने सपने को पूरा किया था, पर इस बात का एहसास खुद ह अब क्योंकि वा अपनी कमाइस एक खुश नहीं था, वा अपनी परिवार के साथ कभी भी समय बिदा नहीं पाया और जीवन भर असंतुष्ठ ही रहा।